कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन कुरतुल डॉट हैदर की कहानी फोटोग्राफर मौसम में बाहर के फलों से गिरा बेहद नजर फरीब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है टीले नीचे पहाड़ी झील है एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है फाटक के नजदीक वालरस की जैसी मूछो वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाये एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है इस वजह से यहाँ बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं चुनाचे जब कोई माहे असल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाघ की सड़क पर टहलने लगता है बाघ के माली से उसका समझौता है गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माहे असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाघ में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस मिलते हैं फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं पहले यहां साहब लोग आते थे बरतानवी प्लांटर्स सफेद सूला हेड पहने कोलोनियल सर्विस के जगा दरी उनकी मीम लोग और बाबा लोग रात रात भर शराबी उड़ाई जाती थीं और ग्रामोफोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राॅंग रूम की चौबी फर्श पर डांस होता था दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमेरिकन आने लगे फिर मुल्क को आजादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए या सरकारी अफसर या नए ब्याहे शाम को झील पर झुकी धनक का नजारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका जिंदगी में वजूद नहीं क्यों हम जहां जाते हैं फना हमारे साथ है हम जहां ठहरते हैं फना हमारे साथ है फना मुसलसल हमारी हम है गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती और खामोश रहती है एक रोज शाम को एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरे ये दोनों अंदाज से माहे असल मनाने वाले मालूम नहीं होते थे लेकिन बेहद मसरूफ और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद तीन बड़े रूम ये कमरा मैं लूंगा नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा जिसका रुख झील की तरफ था लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था उठाओ अपना बुरी अस्तर नौजवान ने उससे कहा अच्छा लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती हुई दूसरे कमरे में चली गई जिसके पीछे एक पुख्ता सा कलियारा था कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वे मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आ गया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया लड़की सफर के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई नौजवान आतशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा बाहर झील पर दफ अंधेरा छा गया था वो दरीचे में खड़ी होकर बाघ के धुनलके को देखने लगी फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था उसका कैमरा आंख रखता था लेकिन समाज से आरी था कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थी उस वक्त तक एक यूरोपियन सैयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कमरे में गुपचुप बैठा खत लिख रहा था चंद पिक्चर पोस्टकार्ड कार्ड उसके सामने मेज पर रखे थे ये अपने घर पर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुर असरार मशरक के एक पुर असरार डाक बंगले में मौजूद हूं सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुर असरार हिन्दुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है बड़ा ही रोमांटिक माहौल है लड़की ने चुपके से कहा उसका साथी हंस पड़ा खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुनाना चाह रहा था रात थी रात गहरी होती चली गई दफ्वतन लड़की को जोर से छींक आई और उसने सू सू करते हुए कहा अब सूना चाहिए तुम अपनी जुकाम की दवा पीना न भूलना नौजवान ने फिक्र से कहा हां शब्बा खैर लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था कमरा बेहद पुरसकून खुनक और आरामदेह था जिंदगी बेहद पुरसकून और आरामदेह थी लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज की दराज खोली दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई उसने अपना सियाह के पहनकर दरवाजा खोला नौजवान जरा खहराया हुआ था सामने खड़ा था <coughs> <coughs> मुझे भी बड़ी सख्त खांसी आ रही है उसने कहा अच्छा लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया चमचा नौजवान के हाथ से छूट फर्श पर गिर गया उसने झुककर कर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया लड़की रोशनी बुझाकर सो गई सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आ गई जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चोबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताजा फूलों के अंबार उनके नजदीक रखे हुए थे बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द और सफेद तितलियाँ सब्जे पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक कुछ था माली नीचे खड़ा है उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख गया लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेखयाली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुताल दरियाफ्त किया कि तुम फलां फिल्म स्टार तो नहीं हो। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा लड़की हंस पड़ी वो एक नामवर रक्कासा थी मगर इस जगह पर तो किसी ने उसका नाम भी न सुना था नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर मुशिकार था मगर उसे भी यहाँ कोई पहचान न सका था इन दोनों को अपनी आरजी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भली मालूम हुए कमरे के दूसरी कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंख उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया वो भी इन दोनों की खामोश मसरत में शरीक हो चुका था नाश्ते के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़ी ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा फोटोग्राफ लेडी लड़की ने घड़ी देखी हम लोगों को अभी कहीं बाहर जाना है देर हो जाएगी फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रख दिया और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया लेडी बाहर कारजारे हयात में घमासान का रन पड़ा है मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए इस झील के ऊपर धनक पल दो पल में गायब हो जाती है लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इधर आइए। बड़ा लासान फोटोग्राफर है लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा माली जो गोया अब तक अपने क्यू का मुंतजर था दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब जा खड़े हुए लड़की की आंख पर धूप पड़ रही थी इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा चौंधिया दी थी क्लिक क्लिक तस्वीर उतर गई तस्वीर आपको शाम तक मिल जाएगी थैंक यू लेडी थैंक यू सर फोटोग्राफर ने जरा सजुक कर दोबारा टोपी छुई लड़का और उसका साथी कार की तरफ चले गए सैर करके वो दोनों शाम को लौटे संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निवासी मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने को न आती थीं। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की मरहियत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खेंची हुई तस्वीर याद भी न रही थी सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरी ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे उसने कहा अच्छा उस सामने वाली दराज में रख दो लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में चुटी रही नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी कार फाटक से बाहर निकली फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ लाए कार ढलवांग से नीचे रवाना हो गई वो वॉलरस की जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब नई फजाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में यहां आने लगे है लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई उसमें से सिर्फ एक खातून अपनी अटैची केस उठाए, बरामद हुई और ठिठककर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा जो कूच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था मगर किसी जवान और हसीन लड़की की बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा अपनी टीम की कुर्सी पर बैठ चुका था खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई गेस्ट हाउस सुलसान पड़ा था सयाहों की एक टोली अभी अभी रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पूछ कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर छील को देखने लगी चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झाका तो वो उठकर दरीचे में गई जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे गलियारा भी सुनसान पड़ा था वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई उसने दरवाजा खोला बाहर कोई नहीं था सिटिंग रूम भाए भाए कर रहा था वो फिर आकर लेट गई कमरा बहुत सर्द था सुबह को उठकर उन्होंने अपने सामान बांधते हुए सिंगारमेज की दरार खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उनका नाम लिखा था खातून ने जरा ताजुब से लिफाफा बाहर निकाला एक कॉकरोच कागज की तहमे से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया उन्होंने दहल कर उंगली छटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही फिर उसे अपने बैग में रख लिया बैरी ने बाहर से आवाज दी कि कोच आ गया है एयरपोर्ट जाने की तैयारी है खातून नीचे गई फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाघ की सड़क पर टहल रहा था उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से कहा कमाल है पंद्रह बरस में कितनी बार सिंगारमेज की सफाई की गई होगी मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच कौकरुछ। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की फिर खातून के झुटरियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा खातून कहती रहीं उनकी आवाज भी बदल चुकी थी चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थीं मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात भर के लिए यहां ठहर गई नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है ये जगह रास्ते में पड़ती है और आपके साथ ही फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा कोच ने हॉर्न बजाया आपने कहा था ना कि कारजरे हयात में घमासान का रन पड़ा है इसी घमासान में कहीं खो गए कूच ने दोबारा हॉर्न बजाया खातून कह रही थी और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई अच्छा खुदा हाफिज खातून ने बात खत्म की और तीज तीज कदम रखती कूच की तरफ चली गई वॉलरस की जैसी मूछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया जिंदगी इंसानों को खा गई सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए उरतुल एन हैदर की कहानी फोटोग्राफर कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट